नवतो सहनऊन सह वीर कर्वा वह तेजस्वी नवधी समू म विषा वह सादर नमस्ते भगवान की कृपा से हम जो है साधन पाद पाद है साधन पाद के जो 19वां नंबर सूत्र है इसको पढ़ रहे थे इसमें हमने पीछे पढ़ा दिया था कि जो गुण जो है वो सभी धर्मों का अनुपाती है सभी धर्मों के अंदर है गुण जो है सभी धर्मों का अनुसरण करता है अर्थात महात से लेकर के पृथ्वी वायु आकाश जो तत्व है वहां तक वह अनुसरण करता है तो वो सभी धर्मों का अनुसरण करने वाले जो गुण है वो वह नष्ट होता है न वह जन्म लेता है न उसकी उत्पत्ति होती है परंतु उसमें दिखता है कि उसमें घटता है बढ़ता है तो वह अभिव्यक्ति के कारण है जो अतीत अनागत जो चला गया आ गया आने वाले जितने भी गुण के अनुवयी जितने भी मन प्रकाश क्रिया और स्थिति से युक्त जितनी भी अभिव्यक्तियां हैं उनके द्वारा लगता है कि ये घटा और बढ़ा परंतु वास्तव में घटता बढ़ता नहीं है उन्होंने बताया था कि जैसे देवदत्त तो दत्त इसमें कह रहे देवदत्त तो दरिद्राती देव दरिद्र है दरिद्र हो रहा है दरिद्रता को प्राप्त तो तो हो रहा है तो देव दत्ता दरिद्राति, तो देवत दरिद्र हो रहा है या हीन हो रहा है इसलिए उस हेतु दिया तस्मात यह तो, तो अस्मरियंत गाबा क्योंकि तो इसकी गाय की मृत्यु हो गई है गाय मर गया इसीलिए गाय मर गई है इसीलिए वो दरिद्र होगा दरिद्र हो रहा है या दरिद्र मतलब हीन हो रहा है तो बोलते हैं गवा में वह मरना स्वरूप ये समा समाध इसलिए बोल रहे हैं कि गौ के मरने से उसकी दरिता है परंतु तो उसके स्वरूप की हानि नहीं है के स्वरूप की हानि नहीं है ऐसे ही ऐसे ही इन अभिव्यक्तियों के कारण जो बताया क्रिया गुण स्थिति से युक्त जो अभिव्यक्तिया है उनके कारण ही जो है उपजन और अपाय इत्यादि धर्म के समान प्रतिभाषित होता है पर उसके स्वरूप की हानि नहीं होती इसलिए करें समाधि दोनों का समाधि समान है अर्थात दोनों का समाधान समान है यहां तक बता दिया था आगे। अब आगे है आगे जो बताया जा रहा है तो ये जो ये जो गुणों की जो अलिंगा अलिंगावस्था है जो अलिंगावस्था अलिंग अवस्था में जो गुण है सत्रद तो उसे उत्पन्न होने वाला उससे बनने वाला उससे आगे जो होने वाले जो लिंग आदि जो अवस्था अभिव्यक्ति जो है उसका जो क्रम जो है यहाँ पर भाष्यकार बतला रहे हैं उनके क्रम को बतला रहे हैं करें लिंग मात्र अलिंग से तत्र तत्सृष्टम विविच्यते बोल रहे की लिंगमात्र अलिंग से प्रत्यासन्नम बोल रहे हैं कि जो लिंगमात्र जो है लिंगमात्र महातत्व वो लिंग मात्र अलिंग से प्रत्यासन्नम अस्थित अलिंग जो है लिंगमात्र जो महतत्व है वो ये जो गुणों का पर्व लिंग मात्र महातत्व है वह अलिंग नामक जो गुण पर्व है उसका प्रत्यासन मान निकटतम कार्य है निकटवर्ती कार्य है सबसे नजदीक में जो है वो गुणों के जो सबसे नजदीक में है सबसे जो प्रत्यासन है सबसे समीप में जो है वह है महात समझ गए जी हाँ जी पहला पहला सबसे पास जो सबसे पता सब तो सबसे समीप में महतत्व सबसे दूर में है पृथ्वी नहीं जी? तो के पृथ्वी जी जी तो यहाँ पर ये कर लिंग मात्रम अलिंग से प्रत्यासनम लिंग मात्र जो है महातत्व जो है वह अलिंग का प्रत्यासन है अलिंग के निकटवर्ती है तो अलिंग के निकटवर्ती क्या कार्य है न हाँ जी कारण हो गया अलिंग और लिंग हो गया कार्य समझ गए हाँ जी समझ गए हाँ जी हा क्यों तत्र तत्ष्टम विविचिन थे तत्र माने उस अलिंग में जो है उस अलिंग में अलिंगा अलिंगावस्था में अलिंग जो है अलिंग नामक जो गुण पर्व है उसमें उस अलिंग में या अलिंग नामक जो गुणावस्था है गुण का जो पर्व है उसमें तत्व संस्रृष्टम बोल रहे मने उससे संस्रृष्ट तत्व तो मैंने तीन संश्रिष्टम तत्सृष्टम ऐसा त्री तत्व सम करेंगे उसके साथ संश्रिष्ट प्राप्त जो संसर्ग है तत तत्र उस तत्व संश्रिष्टम उस उस अलिंगावस्था में उस अलिंग में तत्संश्रिष्टम उससे मिला हुआ तेन मने उससे तो उससे संश्रिष्ट उनसे उससे युक्त उससे मिला हुआ वह क्या है विविच्यंते विव... क्या बोल रहे विविच्य वह विविच्यते विविच्यते का जो अर्थ होता है का अर्थ है कि वी मने वी विविश भवती मन विविकम पृथक भवती मन लिंग रूप से विभक्त होता है मन तत्सृष्टम उस अलिंगावस्था में वो जो अलिंग में जो है वह उससे मिला हुआ सब संश्रिष्टम मैंने उससे मिला हुआ पृथक रूप से अलग जो है वो मैने मिला हुआ उससे अभिभक्त रहता हुआ ऐसा कहेंगे मिला हुआ उससे अविभक्त रहता हुआ वह लिंग रूप से विभक्त होता है इसका मतलब क्या हुआ जी इससे क्या कहना चाह रहा है यहां पर मने वहां जो है अलिंग में जो प्रकृति से सत समस्त जो गुण है उससे वो बना लिंग लिंग बना माने महातत्व बना तो अब क्या है उस स्थिति में जो बना है तो उस तत्व मन उस अवस्था में उस जो उस अलिंगा अवस्था में जो है उस गुण से संश्लिष्ट माने उस तत्प्रजमश जो गुण है उससे मिला हुआ मैंने उससे अविभक्त रहता हुआ उससे अलग नहीं हो सकता वो क्योंकि जब ही उससे बना है इसका मतलब ये नहीं है कि वह महात जो है उससे अलग हो गया उससे पृथक हो गया जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए कि एक सोना है और सोना से एक हमने जो है एक चेन बनाया तो सोना से चेन अलग हुआ परंतु वह उससे अविभक्त है अर्थात उससे मिला हुआ है, उस सोना जो मूल जो सोना है उससे वह चेन मिला हुआ कि नहीं मिला हुआ है? हमेशा है जी हाँ जी हाँ जी वो हमेशा ही मिला होगा वो तो सांच उसका अनुपाती हो गया कि नहीं हो गया हाँ जी तो ऐसे ही बुद्धि तत्व उससे भिन्न है प्रकृति तत्व से भिन्न है परंतु वह उसी का विकार है तो उससे मिला हुआ है उससे संश्रिष्ट है समझ गए जी हाँ जी यही कर कि उस अलिंग नामक गुणावस्था में अलिंग नामक गुणावस्था जो है अलिंग नामक जो गुण है अवस्था में तत्सिष्टम उससे संश्रिष्ट उस से अविभक्त रहता हुआ उस तत्व से अविभक्त रहता हुआ उससे मिला हुआ संश्रेष्ट माने मिला हुआ मिला हुआ माने अलग नहीं है अविभक्त है तो अविभक्त रहता हुआ मिला हुआ विविच्छे लिंग रूप से पृथक रूप से होता है वह मिला हुआ होता हुए भी लिंग रूप में अलग होता है समझ गया जी हां यही कर जो लिंग मात्र सबसे प्रत्याशन कार्य है तो तत्र उस अवस्था में या वहा तत्र मैंने सबसे प्रत्याशन निकटवर्ती निकटवर्ती उसमें उस अलिंग में उस अलिंग से उस अलिंग से मिला हुआ वो जो लिंग मात्र है अलिंग से मिला हुआ विविच्य पृथक रूप से होता है पृथक होता है अलग होता है वह अलिंग नहीं होता है वह लिंग होता है वह मातप नहीं होता था वह उससे मिला हुआ है तब भी उससे अलग है या हाँ जी मैं समझ गया हाँ जी क्यों मुझे क्रम अतिवृत्य है मुझे क्रम का उल्लंघन नहीं किया क्रम का अतिवृत्य नहीं किया तो क्योंकि वह जो है वह महातत्व जो है ठीक उसके बाद है तो क्रम का अतिक्रमण नहीं किया है क्रम है समझ गया जी हाँ जी क्रम का अतिक्रमण नहीं किया हुआ है उससे वो बना उससे ठीक बना है तो उसने क्रम का अतिक्रमण नहीं किया है क्रम को का उल्लंघन नहीं किया है, है ये हेतु दे रहा है क्रमतिवृत्ति क्रम का अतिक्रमण न होने के कारण परिणाम क्रम की अतिवृत्ति अर्थात उल्लंघन न होने के कारण आगे चले हां जी। आगे करें तथा षड अविशेषा तथा षड अविशेषा लिंग मात्र संश्ष्टा विविच्यंते वैसे कर दिया कि वैसे छे जो अविशेष है जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध और जो अहंकार है यह किसका कार्य है लिंग मात्र का कार्य है बुदी, बुदी लिंग महात का कार्य यही इसी बात को रहा है कि ये जो छह अविशेष हैं लिंग मात्र में मिला लिंग मात्र के साथ संश्रिष्ट लिंग मात्र के साथ अविभक्त रहते हुए वो उनसे पृथक है अलग होते हैं मने भिन्न रूप में भिन्न रूप जो है अलग रूप जो है कार्य रूप को वह धारण करते हैं वे धारण करते हैं उनके साथ मिले हुए भी समझ गए हाँ जी हा क्यों तो इसमें हेतु दे रहे परिणाम क्रम नियमात इसमें हेतु दिया कि परिणाम जो क्रम है परिणाम के जो क्रम है उसका उस क्रम के नियम से ये जो परिणाम जो क्रम है वो जो परिणाम को प्राप्त हुआ है परिणाम जो परंपरा है कि वो जैसे महा, अलिंग से लिंग बना फिर लिंग से जो षड अविशेष बना तो ये परिणाम का जो क्रम है उस परिणाम परंपरा के नियत होने के कारण वो नियत है निश्चित है कि जैसे वहाँ पर क्रम का अतिक्रमण नहीं किया है वह वहाँ पर उसका परिणाम युवा हुआ अब यहाँ पर ऐसे ही महत का जो परिणाम है उस परिणाम जो क्रम है उसमें वह निश्चित होने के कारण नियत होने के कारण समझे हाँ जी सर परिणाम क्रम का उल्लंघन न करते हुए न करते हुए जो है भिन्न रूप को वो धारण कर रहा है मने परिणाम जैसे पहले जो है वही है शब्द में बदल दिया जैसे क्रम अनिवृत्ति का पर परिणाम क्रम नियम का मतलब एक ही हुआ समझ गए जी जी परिणाम क्रम का नियम होने से परिणाम का जो क्रम है उसका उल्लंघन न करने से ऐसा कहा आगे कह करे तथा अविशेषेश भूतेंद्रिया संश्रिष्टानी विभिन्ते और वैसे ही बोल रहे हैं तेसु अविशेषेशु वो जो अविशेष है शब्द स्पर्श रूप अहंकार इन अभिशेषों में भूत इंद्रिय संश्रिष्टानी भूत और इंद्रिय जो है पृथ्वी जग्नि वायु आकाश और इंद्रिय जो है ये मिले हुए वो जो है क्योंकि तो अहंकार से इंद्रिया बना है ना हाँ जी और अहंकार से ही वो बना है मतलब वो अहंकार से नहीं ये जो यहाँ बना और इंद्रियां भी बनी शरीर की हाँ तो ये जो अविशेष का शब्द स्पर्श रूपंध और अहंकार इन इनसे जो है भूत, भूत इंद्रिय भी बना है मैंने भूत भी बना और इंद्रिय भी बना है उसमें से अहंकार से इंद्रिय बन गया और शब्द स्पर्श रूपस्गंध से जो है पृथ्वी जलवाश भूत आ, बन गया ये समझ लीजिएगा तथा तेसु अविशेषेश वो जो वो जो अविशेष है उन अविशेषो में भूत और इंद्रिय भूत और इंद्रिय संश्रिष्ट होते हुए मिले हुए उनके साथ संयुक्त होते हुए उनके साथ अविभक्त होते हुए विविचियंत अलग रूप से उसकी सत्ता अलग है अलग जो है कार्य रूप को धारण करते हैं समझ गए हाँ जी तथा च उत्तम पुरस्ताप तथा च उत्तम पुरस्ताप तो बोल रहे हैं कि इस सूत्र का जो है तथा च उत्तम वैसे ही कह दिया गया है वैसे ही कह दिया गया है तो बोले तथा च उत्तम मैंने वैसे ही कहा है इसी मन जब इस सूत्र का व्याख्यान किया गया है उस समय इसको बता दिया गया ये जो हाँ जो हाँ। जो पीछे जो आप जो पढ़ेंगे तो पीछे आपने जो पढ़कर क्या है ना जी ये हाँ। पांच सब तात्राए विशेष है या विशेष ऐसा कह दिया ना जी तो ऐसे ही हाँ। करे की तथा चौथम बोल रहे तथा तम पुरस्ताप वैसे उसी तरीके से पूर्व में कह दिया गया है इसी प्रकार पूर्व मैंने तो कह दिया गया है क्या कह दिया गया है नीशेषे भरम तत्व नम तत्वातरम अस्ति, इति विशेषा नास्ति ना तत्वातर ये बोल रहे हैं मैंने पीछे दिया दिया गया है कि कि जो जो बोल रहे हैं तथा पुरस्तात पहले इसको भी मिले हुए अलग हैं तो जैसे पीछे कहा वैसे ये भी कह दिया जैसे पीछे कहा कि क्रम का नियम होने से यहाँ पर भी ये समझ लीजिए कि ये भी यहाँ पर हेतु है कि भाई ये इसमें क्रम परिणाम क्रम का नियम होने के कारण उल्लंघन न करने के कारण ऐसा तथा उत्तम पुरस्कार पहले कह दिया हेतु का पहले कह दिया गया चीज इस इस को समझ गए हाँ जी हाँ अब आगे कह रहे हैं कि विशेष परम विशेष से पर भिन्न पर मतलब क्या है भिन्न अच्छा ये नहीं समझा भिन्न विशेष मनीष पृथ्वी जी लगनी आकाश है ना जी हाँ जी इनसे भिन्न तत्वांतर नहीं है कोई तत्वांतर नहीं है जैसे आजकल का जो विज्ञान है वो मानता नहीं एलिमेंट्स कितने हैं पहले कितना मानता था एक सौ मानता था आप कितने मानते हैं ऐसा हाँ ऊपर है आप तो उनके हाँ जी हाँ जी एक सौ ऐसी ऊपर है आप तो उनके एक सौ सो, हाँ। सोलह एक सौ हो गए विज्ञान कहता है वो जो आगे जितने भी होगा पृथ्वी जलग्निकाश अंतिम तत्वांतर है जैसे से भिन्न अन्य तत्व है बुद्धि और महतत्व से भिन्न अन्य तत्वांतर है वो एक उसकी अलग से स्वतंत्र सत्ता है वो क्या कहते हैं इसका अविशेष का और ऐसे ही जो है अविशेष से जो परिणत हुआ तो उसका अलग से तत्वांतर है परंतु तो इसके अलावा अन्य और कोई तत्वांतर नहीं है विशेषों का कोई तत्वांतर नहीं है समझ गया जी हाँ जी कोई अलग तत्व नहीं है जैसे प्रकृति का तत्वांतर था महातत्व महातत्व का तत्वान्तर था ष अविशेष हाँ? और षड अविशेष का तत्वांतर है मैंने सड विशेष और इंद्रिय और, और इसके प्रसाद जो है आ, ये जो फिर आगे ने जी उन अविशेषो का, ने, ने, का तत्वांतर है भूत और इंद्रिय और महातत्व का तत्वांतर है महातत्व का तत्वांतर है अविशेष अभिशेष है ना जी शब्द स्पर्श रूप अहंकार तो महातत्व का तत्वांतर हो गया ये छह चीज और महा और उन छे का तत्वांतर हो गया भूत और इंद्रिय अब ये करें इसके आगे कोई तत्व नहीं है उसके बाद मिल मिल करके आपस में मिल करके बनता है समझे हाँ जी यही कर विशेषे भ परम तत्वांतर अस्ती विशेषो से परे भिन्न तत्वांतर नहीं है इसलिए विशेषा नाम नास्तिक परिणाम इसलिए विशेषा का तत्वांतर परिणाम नहीं है जैसे उनका तत्वांतर परिणाम था आ, गुण का तत्वांतर परिणाम था महात महात का तत्व परिणाम था ठंड अभिशेष अभिशेष का तत्वांतर परिणाम था, शड़ अभिशे, शड़ अभिशे तत्वांतर था आ, भूत भूतर इंद्रिय इस तरीके से विशेषो का तत्वांतर परिणाम नहीं है समझ जी हाँ जी तम तो धर्म लक्षण अवस्था परिणाम व्याख्या बोले तेषाम तू तेशाम मने तेषाम विशेषाणाम तेषाम का मतलब क्या हुआ जी विशेषाणाम वो जो विशेष है उनके जो है धर्म लक्षणावस्था परिणाम की आगे व्याख्या मैने धर्म लक्षणावस्था केवल धर्म परिणाम मैने अन्य जो है उसका आवस्था धर्म लक्षण अवस्था परिणाम माने धर्म परिणाम लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम परिणत नहीं होते उसमें मिलकर के कोई धर्म रूप में हो जाता है धर्म परिणाम कोई लक्षण रूप में परिणत हो जाता है कोई अवस्था रूप में परिणत हो जाता है तो यही करें कि धर्म लक्षण और अवस्था परिणाम उसके होते जो उसकी व्याख्या आगे करेंगे तो तेषा तू धर्म लक्षण अवस्था परिणाम व्याख्या इससे अंत उनके जो है धर्म लक्षण अवस्था परिणाम धर्म परिणाम अवस्था परिणाम लक्षण परिणाम अवस्था परिणाम की व्याख्या करेंगे समझ गए हाँ जी नहीं उनका आ, नेचर में नहीं आपस में कह लीजिए आपस में मिल और नई चीजें बना सकते हैं मगर अपना स्वभाव नहीं है, उसके बाद बदलेंगे धर्म का परिणाम तो होता है स्वांतर नहीं हुआ हाँ जी जैसे मान लीजिए अब ऑक्सीजन और जैसा कह लीजिए ना हाइड्रोजन उसके बाद हाँ। बदल ही नहीं है पानी बेशक बन गया मगर वो उनका स्वरूप हाइड्रोजन ऑक्सीजन फिर भी रहा है उससे जी। पहले बदलते रहेंगे जी, जो क्वार्क वगैरह बदलते रहेंगे कह लीजिए मैं तो उस रूप में समझ रहा हूँ इसको जी मतलब वो मिल करके कोई नया चीज बना देगा तो वो उसका धर्म परिणाम अवस्था परिणाम और लक्षण परिणाम हो सकता होगा परन्तु तो तत्वांतर कोई अलग से तत्व नहीं है वो हाँ जी नया तत्व नहीं बनेगा उसके बाद कोई समझ गए हाँ जी नहीं समझ गया हाँ जी चलिए तो घबराने दीजिए इतना ही जी ठीक है अच्छा हाँ जी मंत्र पाठ ओम पूर्ण मदर्णमदर्णमा पूर्णमे वशे ओम शांति शांति शांति शांति शनिवार को को जी शनिवार नमस्ते अच्छा चल जी नमस्ते